तो हम चर्चा करेंगे श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में और उनके जो प्रियतम विग्रह है राधा विनोदी लाल तो हमने कल सुना था राधा गोविंद के बारे में और ये भी सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त किया था कि मेरा जो प्राण है वो वृंदावन है तो चैतन्य महाप्रभु का प्राण वृंदावन है तो अपने प्राण की रक्षा करने हेतु या उसे वृंदावन को पुनः उजागर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बहुत अधिक चिंता थी तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में रह रहे थे तो उस समय उन्होंने संकीर्तन शुरू किया संकीर्तन शुरू करने के पश्चात अलग अलग स्थानों से जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो आकर नवद्वीप या मायापुर में उनसे मिलने लगे अलग अलग स्थानों से तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे तो एक भक्त के बारे में चैतन्य महाप्रभु सोचते जा रहे थे और वो कौन थे लोकनाथ गोस्वामी तो लोकनाथ गोस्वामी नवोद्वीप के नज़दीक ही अब उनका प्राकट्य हुआ था पद्मनाभ उनके पिता का नाम था और उनके माता पिता सदैव सोचते थे कि ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा इसका हम विवाह करेंगे विवाह के बंधन में इसको बांध देंगे तो ये जो लोकनाथ थे शुरुआत के दिनों में ही उन्होंने अद्वैत आचार्य से श्रीमद भागवतम सीखा था अच्छी तरह से और साथ ही साथ जब अपने पाठशाला में जाते थे तो सबसे अधिक बुद्धिमान ऐसे वो उनका व्यक्तित्व था और जैसे बड़े हो गए तो उनके हृदय में बहुत अधिक वैराग्य की भावना विकसित होने लगी और कृष्ण के लिए अत्यधिक अनुराग उनके हृदय में जागृत हो गया और साथ ही साथ वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने की जो आकांक्षा है उनके हृदय में जगी क्योंकि उन्होंने निमाय के बारे में पहले से ही सुना था बचपन से ही और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका विशेष अनुराग था और चैतन्य महाप्रभु को मिलने की जो आकांक्षा थी उनके हृदय में जो लालसा थी उनको लग रहा था कि बस अभी घर छोड़ के भाग जाओ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना जो जीवन है वो पूर्णतया समर्पित कर दो एक दिन वो ऐसे अपने पाठशाला से आए वापस अभी वो युवा हुए थे काफ़ी तो उनके माता पिता सोच रहे थे कि इनका विवाह कर देते अभी कुछ ही दिनों में जैसे एक रात्रि में उन्होंने सुना कि एक स्थान में मेरे माता पिता मेरे विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय उन्होंने उसी रात्रि को सोचा कि मुझे इस घर में रहना नहीं है मुझे भाग चले जाना है हमारे संप्रदाय में जितने भी महान महान आचार्य हुए हैं सबने लगभग क्या किया है घर से पलायन किया है रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी भी आ, वो चाह नहीं रहे थे सदैव चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पागल थे कई बार वो घर से भागे तो रघुनाथ गोस्वामी की जो माता थी मदर उन्होंने कहा इसकी शादी कर दो सबकी शादी करने से सब ठिकाने में आ जाते हैं है ना बिल्कुल हो जाते हैं हैं लेकिन लेकिन उनके पिता ने शादी भी भी कर दी, लेकिन वो कहते कि रघुनाथ को कोई संसार का बंधन नहीं बांध सकता बल्कि एक बार उनकी माता ने कहा इसको लोहे की श्रृंखला से बांध दो चैन से बांध दो तो उनके जो पिता है वो कहते हैं इंद्र समा ऐश्वर्य श्री अपसरा समा कहते हैं कि इसके जो जो है है वो वो इंद्र के समान है। बहुत रिच और उनकी जो थी या पत्नी थे से भी अत्यधिक सुंदर थी इस संसार में दो चीजें हमें बांधती है हा? तो लेकिन फिर भी उनके पिता कहते हैं चैतन्य चंद्र बातुल के राखी से पारे जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है इस संसार में कोई ऐसा बंधन नहीं है वो क्या कर सकता है उसे बांध के रख सकता है तो रघुनाथ गोस्वामी भाग के चले जाते हैं और नरोत्तम ठाकुर के बारे में हम सुनते हैं नरोत्तम ठाकुर भी क्या किया है? आ, घर से भाग के चले गए और सीधा वृंदावन आ जाते हैं तो उसी प्रकार से ये जो लोकनाथ गोस्वामी थे जैसे इनको पता चला कि मेरे बारे में विवाह की चर्चा हो रही है उसी रात्रि में वो भाग के निकल पड़े दौड़े, दौड़-दौड़ कर सुबह नवद्वीप में पहुंचे और वो कभी नवद्वीप आए नहीं थे चैतन्य महाप्रभु को अधिक रूप से उन्होंने बहुत कम समय में देखा था और जैसे नवद्वीप आए तो उनको ये भी पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु का घर कहाँ है कहाँ जाकर मैं निमाय पंडित को मैं मिलूंगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी सन्यास लेकर तो गए नहीं इसलिए नवद्वीप में उनका नाम क्या था अधिकतर था या तो ऐसे निमाय पंडित का घर पूछते पूछते गए तो दूर से ही देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपने जो निजी पार्षद है विशेष रूप से गदाधर पंडित मुकुंद आदि के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो इन्होंने जैसे देखा दूर से ही हाँ दंडवत मार दिया लोकनाथ दंडवत मारकर मार उनके नजदीक गए इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं बात करो उनसे चैतन्य महाप्रभु से क्या मैं चर्चा करो तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे लोकनाथ को देखा महाप्रभु जिस ऊपर धरातल पर बैठे थे वहां से नीचे आते और चल के उनके पास जाकर उनका आलिंगन करते और कहते कि अरे इतना समय लगा लगाया मेरी ओर आने के लिए मतलब मानो भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं राह देख रहे वेट कर रहे हैं कि हम उनके पास चले जाए तो जिस प्रकार से प्रभुपद कहते थे हम एक कदम उठाते कृष्ण की ओर तो कृष्ण हजारों या सौ कदम लेकर हमारी ओर आते हैं लोकनाथ को करते हैं और अपने साथ ही उनको बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसा रत्न का आज मैंने दर्शन किया है तो हो नरोन दास ठाकुर अपने गीत में कहते हैं ठाकुर वैष्णव गिर सुपद कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो वास्तव में पृथ्वी की असली संपदा है असली रत्न है। इसलिए जब हरेदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, ये जगत से शरीर छोड़कर चले गए तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्रंदन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो मेदनी है मीन्स पृथ्वी पृथ्वी ने क्या किया है एक रत्न को खो दिया है तो एक एक जो महाप्रभु के भक्त रत्न से भी अमूल्य है कोई यदि पूछे कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी गिफ्ट या चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी भेंट क्या है तो हम क्या कहेंगे चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी भेंट उनके भक्त हैं। क्या है उनकी सबसे बड़ी भेद? उनके भक्त हम कह सकते कि महाप्रभु ने प्रेम नाम संकीर्तन दिया हरे कृष्ण महामंत्र दिया लेकिन उनके भक्त नहीं है तो वह हरे कृष्ण मंत्र भी हमारे पास नहीं है हाँ तो प्रभुपाद यदि नहीं होते तो ये महाप्रभु की शिक्षा और हरे कृष्ण महामंत्र और ये सारे जो धाम हमारे लिए कभी भी दर्शनीय नहीं हो सकते थे तो इसलिए विशेष रूप से आचार्य गण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो रत्नों से भी अमूल्य है महान है और महाप्रभु के सर्वोच्च देन है इस जगत को उनके जो डिबोटीज हैं भक्त हैं तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने बातें की तो बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि सर्वप्रथम लोकनाथ गोस्वामी के पांच चैतन्य महाप्रभु ने अपने की बात बताएं कि मैं वास्तव में में जगत में आया राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति धारण करके उस भाव का आस्वादन करने के लिए आया हूँ और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहे कि मैं तो आया हूँ यहाँ सारे जगत को हरिनाम से आपलावित करने के लिए आया हूँ और चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसलिए मैं आगे चलकर क्या करूंगा सन्यास स्वीकार करूंगा लोकनाथ गोस्वामी तो डर गए लोकनाथ गोस्वामी का हृदय फटने लगा उन्होंने कहा अरे ये सन्यास ग्रहण करेंगे लोकनाथ गोस्वामी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु को मैं देखू सन्यास वो स्वीकार करे और सब जगह ऐसे वैराग्य का जीवन व्यतीत करते हुए भ्रमण करें तो लोकनाथ को चिंता थी उनके में बल्कि चेतने महाप्रभु ने उनको कहा था कि तुम्हें याद नहीं है लोकनाथ तुम तो मेरे नित्य संगी हो नित्य पार्षद हो ब्रज लीला में तुम मंजुलाली सखी हो जो राधा रानी की सबसे करीब सेवा करते हो तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला और चैतन्य महाप्रभु ने कहा लोकनाथ तुम्हारे लिए मेरे पास एक सबसे सबसे सुंदर महत्वपूर्ण सेवा है लोकनाथ गोस्वामी कहते कि प्रभु बताओ क्या है वो सेवा तो कहते हैं आपको अभी के अभी कहा चले जाना है वृंदावन चले जाना है जैसे सुना उसी क्षण मूर्चित हो जाते हैं वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपना घर त्याग करके उसके नजदीक रहने के लिए मैं आया हूं। जीवन भर उनका संग करने की की इच्छा मैंने व्यक्त है और उनके साथ ही रहूंगा वही व्यक्ति मुझे अब मुझसे सेवा की याचना कर रहे हैं और मुझे क्या करें रहे हैं अपने आप से दूर ढकेल रहे हैं तो इसलिए भक्तगण कहते हैं कि इष्ट की सेवा के लिए अपने इष्ट का भी क्या कर देना त्याग कर देना ये सबसे बड़ी चीज है इसको कहते वाणी सेवा कौन सी से सेवा वाणी सेवा आध्यात्मिक गुरु के या महान आचार्य की हम दो प्रकार से सेवा करते हैं एक है वपु सेवा करते हैं उनकी शारीरिक जो आवश्यकता है और दूसरी है उनकी वाणी सेवा तो प्रभुपाद कहते हैं किसी भक्त की या की हमें आचार्यू सेवा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होती है लेकिन क्या है वाणी सेवा सबको प्राप्त होती है वाणी सेवा का अर्थ है उनके आदेशों का पालन करना तो चैतन्य महाप्रभु के नजदीक वो रहना चाहते थे महाप्रभु से दूर नहीं जाना चाहते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हृदय है वृंदावन और महाप्रभु चाहते थे कि ये वृंदावन में जाकर सेवा करें उनको कहा कि लोकनाथ आपको वृंदावन जाना होगा लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे करंदन करने लगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे लोकनाथ देखो वृंदावन मेरा हृदय है और वृंदावन की जो एक एक जो पेड़ का पत्ता भी है वो इतना सक्षम है कि किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है वहां के रज में कोई लोटपुट हो जाता है तो व्यक्ति कृष्ण प्रेम की जो बाढ़ है अपने हृदय में धारण कर पाता है तो इस प्रकार से महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी की वृंदावन लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन की ग्लोरीज़, या वृंदावन की महिमा का वर्णन किया और लोकनाथ गोस्वामी रोते रोते चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि यदि आप इससे प्रसन्न है मैं वृंदावन जाऊं और ब्रज की सेवा करूँ आ, तो जाने के लिए तत्पर हूं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रज की सेवा बहुत दुर्लभ है बड़े-बड़े देवतागण भी आकर ब्रज में क्या करना चाहते हैं निवास करना चाहते हैं वह ब्रह्मा पर्वत बनके बरसाना में बैठे हैं हा जहा विष्णु पर्वत बनके भी वहां बैठे हैं हा शिवजी भी है नंदेश्वर पर्वत बनकर अः नंदग्राम में है बाकी देवताओं की क्या कहें? बल्कि ब्रह्मा जी कहे एक प्रार्थना में मुझे तो नंद महाराज के आंगन में एक पत्थर बनना चाहता जहां सब जो ब्रज ब्रज जन है जब निकलेंगे तो मेरे सर के ऊपर क्या रखेंगे अपने चरण रखेंगे उससे मैं पवित्र हो जाऊंगा बल्कि सबसे जो बुद्धिमान है उद्धव उद्धव भी यही याचना करते हैं कि मुझे ब्रज में एक लता घास का तिनका बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि ये जो ब्रज बालाए हैं जो कृष्ण से इतना अधिक प्रेम रखते हैं वो जब दौड़ेगी उनके चरण की जो धूली है हा? मेरे सर पे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा तो हर कोई व्यक्ति ब्रज में निवास करना चाहता है वृंदावन की, की सेवा, तो सेवा सर्वोच्च सेवा है और वो भी धाम की सेवा करने का मौका मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे लोकनाथ जाओ और अभी कृष्ण की सारी लीलाएं सारी लीला स्थलियां आप प्रकट है जाकर उन लीला स्थलियों को फिर से तो प्रकट कराओ ब्रज में तो लोकनाथ गोस्वामी निकलते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी के बहुत करीबी मित्र थे और जिनका नाम था भुगर्म गुश्वामी। भुगर्म गुश्वामी उन्होंने कहा लोकनाथ जी लोकनाथ प्रभु आप वृंदावन जा रहे हो अकेले नहीं नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगा हाँ मैं अकेले नहीं रह सकता आपको छोड़कर बहुत गरिष्ठ मित्र थे दोनों तो लोकनाथ गोस्वामी कहते कि देखो आपको परमिशन लेना होगा आपके आध्यात्मिक गुरु का चैतन्य महाप्रभु ने कहा भूगर्भ गोस्वामी को कि मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं हो तुम अपने आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लो गधर पंडित से तो भूगर्भ गोस्वामी गधाधर पंडित का परमिशन लेते हैं और इन दोनों की वृंदावन यात्रा शुरू होती है लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे कौन भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन की यात्रा में निकलते हैं तो जो सबसे पहले डिवोटीज वृंदावन आए थे वो ये दोनों थे लोकनाथ गोस्वामी हाँ हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम किसी को ब्रज में भेजा था अपनी सेवा के लिए वो श्री लोकनाथ गोस्वामी थे और उनके संगी भूगर्भ गोस्वामी ये भूगर्भ गोस्वामी का नाम भूगर्भ इसलिए है वो भू मतलब मतलब के ग हमें तो लगता है हमें सब कुछ मेरे आस पास होना चाहिए दो तीन मोबाइल भी साथ हो हाँ बच्चे भी हो पूरा परिवार हो और बातें करते करते क्या करू मैं हरिनाम लेते रहू हाँ हमारा ऐसा हरि नाम है हाँ लेकिन भूगर्भ गोस्वामी सनातन गोस्वामी आप गोकुल जाओगे आज भी उनका वो गहरा प्लेस है जहाँ सनातन गोस्वामी नीचे जाकर हरि नाम लेते थे भक्ति विनोद ठाकुर आप नवद्वीप जाते हो भक्ति विनोद ठाकुर का जो में घर है उसके अंदर उन्होंने इतना छोटा सा कमरा बनाया कि एक व्यक्ति बैठ सकता है और उसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी बनाई है बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और उसका जो डोर है बहुत बड़ा लक्ड यूज करके बड़ा डोर और पूरा अंधेरा रखा है अंदर भक्ति ठाकुर रात्रि जाते थे या दिन में भी उसके अंदर जाकर बैठते थे और जोर जोर से हरे नाम लेते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम अरे हरे तो ऐसे आचार्य है तो लोकनाथ गोस्वामी यानी दोनों वृंदावन आए वृंदावन आकर छत्रवन में उमरा जो ग्राम है उसके निकट जो तो, कौन सा कुंड है किशोरी कुंड तो कुंड है मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तो उस बल्कि जैसे वृंदावन आए तो उन्होंने सोचा ब्रज में प्रवेश करने के लिए तो सर्वप्रथा किसकी कृपा होनी चाहिए वृंदा देवी की राधा रानी की तो ठीक है लेकिन जो वृंदा देवी है वृंदा देवी के आदिष्ठान में सारे लीला स्थलिया है जो वृंदा देवी की कृपा होनी चाहिए इसके लिए वो क्रंदन करने लगे और कहने लगे कि महाप्रभु ने मुझे सेवा दी है ब्रज के वनों को कुंडों को लीला स्थलियों को उजागर करने की ढूंढने की सेवा दी है तो हे वृंदा देवी आप कृपा कीजिए ताकि मैं ब्रज की लीला स्थलियों को दर्शन कर पाऊ देख पाऊ मेरे हृदय में आप खुद कीजिए तो ऐसे हरे नाम लेते लेते भ्रमण करते करते अलग अलग वनों में आ, हर रोज अलग अलग वृक्षों के नीचे लोग थ गोस्वामी रहा करते थे और ऐसे ही जब वो एक उमराव ग्राम छत्रवन में जो किशोरी कुंड है उसके नजदीक एक दिन निवास तो वहां उनके हृदय में डिजायर इच्छा आ गई कि मुझे कृष्ण के विग्रह की आराधना करनी है भगवान के विग्रह होने चाहिए जिनकी मुझे सेवा करनी है ऐसे हृदय में लालसा जागृत हो गई जैसे सेवा की भावना जागृत हो गए गए तो स्वयं एक एक ब्रजवासी बन आ और ब्रजवासी बनकर बनकर आ और आकर उसी में जो विग्रह थे ये विनोदीलाल उसी कुंड में थे स्वयं प्रकट विग्रह है तो उस कुंड से उस विग्रह को भगवान कृष्ण स्वयं ब्रजवासी बनकर अपने हाथ में लेकर आते हैं और आकर लोकनाथ गोस्वामी के पास आते कहते कि देखो बाबा मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूं। आप क्या करो करो इनके सेवा करो। तो लोकनाथ गोस्वामी आच्चर्यित होते अरे मैंने अभी अभी इच्छा व्यक्त की थी और साक्षात कृष्णा हम मेरे पास आते हैं उनके विग्रह के रूप में सेवा प्रदान करते हैं मुझे तो उस विग्रह को लेकर वो क्या करते हैं सेवा शुरू करते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी ने कोई अल्टर नहीं बनाया उनके लिए कोई मंदिर नहीं बनाया था शुरुआत के दिनों में उन्होंने क्या किया आपने का ये जो उत्तरिया है उसको गले में बांध दिया। और गले में बांधकर अब विनोदीलाल को राधा विनोद को क्या किया उसी में रख दिया ऐसे भगवान गले में लटक रहे थे मानो हार्ट ही उनका अलचन है भगवान यहाँ बैठे रहते थे और विनोदीलाल ये लोकनाथ गोस्वामी जहाँ जहां चलते थे विनोदीलाल उनके साथ साथ चला करते थे और ऐसा वर्णन आता है कि जब बारिश का दिन होता था तो किसी वृक्ष का जो वृक्ष के लिए अंदर छोटा सा गहरा क्या कहेंगे उसको कोटर, कोटर. कोटर बनाकर उसके अंदर विग्रहों को रखते थे और खुर बारिश में खड़े हो जाते थे पूरे दिन बारिश में भीख स्वयं जाते थे लेकिन विनोदीलाल को उसके अंदर रख के उनको देखते रहते थे और वो विनोदीलाल से कहते थे कि हे प्रभु देखिए मैं तो बहुत नीच पतित अयोग्य व्यक्ति हूँ क्या मैं ब्रज के वनों को लीला स्थलियों को खोज निकालूंगा लेकिन आप कृपा कीजिए क्योंकि ब्रज के सारे वनों में आपने लीला की है ऐसे कहा जाता है कि ब्रज का ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां कृष्ण ने अपने चरण नहीं रखे एक भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिस पर कृष्ण चढ़े नहीं हो ऐसा वर्णन आता है तो सारा ब्रज उनके चरणों से भूसरित है तो ऐसे विनोदी को उन्होंने गले में रखा फिर से और निकल पड़े तो विनोदी लाल बोलने लगे उनसे कि हे लोकनाथ देखो लेफ्ट ले लो यहां मैंने ये लेला ले के थे आगे आगे चलो सीधा वहां मैंने वो लीला के थी ना, राइट में चलो यहाँ मैंने लीला के थे ऐसे लोकनाथ गोस्वामी को लोकनाथ गोस्वामी ने तीन सौ से ज्यादा वनों को ढूंढ निकाला ऐसे नहीं की जो बारह वन है उनके अंदर भी वन उपवन प्रतिवन ऐसे छोटे छोटे बाघ है वनों के से वनों को स्वयं उन्होंने खोज निकाला और कई सारे लीला को लोकनाथ ने ने खोज निकाला और किसने देखा देख, दिखाया था उनको स्वयं भगवान विनोदीलाल तो ऐसे ब्रज में पूरा भ्रमण किया फिर एक स्थान में उन्होंने भगवान के लिए कुटिया बनाई और जिसमें भगवान को उन्होंने रखा और जहा उनकी वो सेवा करने लगे जैसे वो सेवा करने लगे एक दिन वो सेवा करके उनका श्रृंगार उन्होंने किया श्रृंगार करके आगे आकर बैठ गए और ऐसे निहारने लगे हाँ निहारने लगे जैसे प्रभुपाद के समय में एक शिष्य ने प्रभुपाद से कंप्लेंट की थी प्रभुपाद की एक शिष्या थी जिनका नाम था यमुना देवीदासी तो ये यमुना देवीदासी विग्रह की बहुत अच्छी सेवा किया करती थी जब वो श्रृंगार करती थी भगवान का श्रृंगार करके अल्टर के बाहर आकर वो खड़ी हो जाती थी और मतलब उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे बिल्कुल रोते जाते थे तो किसी ने कंप्लेन किया प्रभुपाद हाँ विग्रह के आ गया ऐसे रोना नहीं चाहिए तो ये यमुना दासी रोती रहती है प्रभुपाद पाल कहते उसको अलाउड है वो प्योर डिवोटी है हाँ तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी है वो भी आए भगवान का श्रृंगार उन्होंने किया आकर राधा विनोद के सामने खड़े हो गए खड़े होकर भगवान को निहारने लगे उनके को। और इतने मगन हो गए कि भगवान के लिए भोग जो रसोई घर था उनका भगवान के लिए भोग बनाना था वो भोग बनाना भी भूल गए उधर ही बैठे रहे भगवान को देखते जा रहे एक तक घंटे बीत गए तो उनका एक जो सेवक था किसी कार्य से बाहर था और रसोई में आया आकर उसने क्या देखा उसने देखा कि रसोई में जो लोकनाथ है, वो राधा विनोद के लिए कुकिंग कर रहे हैं। जब वो कुकिंग वहां देखा गया यहां कुकिंग कर रहे हैं तो अचानक वो रसोई घर से जब चैंपल के भाग में आ गया विग्रह के सामने देखा कि यहां भी लोकनाथ गोस्वामी बैठे हैं और क्या कर रहे है वो विनोदीलाल का दर्शन कर रहे हैं वो सेवक कभी रसोई घर की ओर जाता कभी इधर विग्रह के सामने आता देखता कि दोनों जगहों में कौन है लोकनाथ गोस्वामी है और वो भोग सारा तैयार हो गया और ये यहाँ जो लोकनाथ गोस्वामी थे वो उठ जाते और देखते अरे ये भोग तो तैयार हो गया है तो सेवक कहता है कि आप तो दोनों जगह मुझे दिखाई दे रहे थे तब पता चला कि स्वयं विनोदी क्या बनते हैं लोकनाथ गोस्वामी और अपने लिए क्या वो करते हैं कुक करते हैं। तो ऐसा जो प्रेम है लोकनाथ गोस्वामी का राधा विनोद के लिए था और राधा विनोद का प्रेम भी किसके लिए था लोकनाथ गोस्वामी के लिए था तो ये ऐसे आचार्य है सर्वप्रथम आये ब्रज में ब्रज में सबसे अधिक लीला स्थलिया उन्होंने खोजी लेकिन विनम्रता की मूर्ति है जितना भक्त का स्वभाव क्या है उत्तम हया अपना के माने अधम वो कितना भी बड़ा कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो भक्त सदैव कैसे बना रहता है एक छोटा नगर ने भक्त एक सामान्य भक्त की तरह एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह रहता है आचरण दासवत नीच हा उसका आचरण होता है एक दास के समान एक साधारण नीच व्यक्ति के समान वो बना रहता है एक अपने आप को बहुत पतित समझता है तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं उत्तम हया है अपना के माने अधम उत्तम होकर भी वो भक्त सदैव इसी भावना में बना रहता है कि मैं तो सभी में से क्या हूं सर्वाधिक पतित हूं और यही योग्यता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मोसमा पतित पाई आर। पतित प्रभो ना मुझसे अधिक कोई और नहीं है तो ऐसी भावना एक भक्त की होती है और भक्त बहुत अधिक विनम्र होता है इसलिए शास्त्र कहते हैं कैसे पता चले है कि किस व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है आचार्यगण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में विनाई, विनाई शीलता या विनम्रता का भाव उत्पन्न हो गया है अब वो मानो उस व्यक्ति के ऊपर किसकी कृपा हो रही है चैतन्य महाप्रभु की तो इसलिए वही व्यक्ति हरे नाम ले सकता है सदैव उसके जीवा पर हरी नाम रूपी रत्न स्थिर रह सकता है जिस व्यक्ति का आचरण कैसा हो तरोरपि सहिष्णुना मान देना तृणादी सदा ये चार चीजें कि तृण के तृण से भी अधिक नीच विनम्र होना वृक्ष से भी अधिक सहनशील और सदैव दूसरों को मान देने की भावना और अपने आप कभी मान की आशा नहीं रखना ऐसा यदि किसी का आचरण होगा हृदय होगा वही व्यक्ति की जीव उसी व्यक्ति के जीवा पर ये जो भगवान का नाम है रूप है गुण है उनकी लीलाएं हैं वो सदैव बनी रहेगी तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्रत है उन्होंने कहा कि मैं किसी को शिक्षा नहीं बनाऊँगा मैं योग्य नहीं हूँ मतलब योग्यता तो क्या देखी जाए जिनके लिए साक्षात लाल प्रकट होते हैं जिनके जिनका स्वरूप लेकर कृष्णा उनके लिए सेवा करते हैं हाँ ब्रज में स्वयं भगवान उनको घुमाते अपनी लीला स्थलियों को प्रकाट कर, कराते हैं और क्या योग्यता होनी चाहिए लेकिन ऐसे लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन के भक्तों की इच्छा को स्वीकार करते हुए चैतन्य चरितमृत का लेखन करने जा रहे थे तो जब चैतन्य चरितमृत को लिखने जा रहे थे तो ब्रज के सभी प्रमुख प्रमुख भक्तों के पास वो गए सारे गोस्वामी के पास गए उनको प्रणाम किया कहा मैं नया ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ मुझे कृपा कीजिए आशीर्वाद दीजिए हाँ तो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा आपके ऊपर तो पूरा आशीर्वाद है सारे आचार्य परंपरा आदि का कृष्ण लेकिन एक मेरा निवेदन है आप जो ग्रंथ लिखने जा रहे हो उसमें क्या नहीं आना चाहिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए हाँ देखो उन्होंने इतनी सेवा की है ब्रज के लिए और वो ब्रज के महाप्रभु के भक्तों का वर्णन करने जा रहे थे लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने कहा उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए ये सुर्ण सुर्ण सुनकर कृष्णदास कविराज अचंबित हो जाते हैं तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं देना चाह रहे थे लेकिन फिर भी एक भक्त को उन्होंने स्वीकारा वो भक्त कौन थे नरोत्तम दास ठाकुर के इसलिए वो कहते लोकनाथ लोकेरा जीवन देखो हम लोकनाथ गोस्वामी को रोज स्मरण करते हैं रोज अपने जीवा से प्रभुपद ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि लो, लोकनाथ गोस्वामी का नाम हम क्या करते हैं उच्चारण करते हैं जिनके जिनके स्तुति के लिए जिनके प्रति प्रार्थना में ये गुरु वंदना का जो लेखन है नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था श्री गुरु चरण पदमा केवल भक्ति सदमा जिसमें वो कहते हैं लोकनाथ लोकेर जीवन ये जो लोकनाथ गोस्वामी है मेरे प्रभु है सारे लोगों के वास्तव में वो जीवन है तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी तो किसी को शिष्य ने बनाना चाहते थे लेकिन एक भक्त प्रकट हो गए अब उनसे अधिक विनम्रता का उन्होंने भी प्रदर्शन किया नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णानंद दत्त जो राजा थे उनके पुत्र थे एक अकेले पुत्र थे और जब उन्होंने वो महाप्रभु के प्राकट्य स्वरूप हैं नरोत्तम दस ठाकुर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जब बंगाल से वो भागकर चले आए आयु बहुत कम थी। तभी नित्यानंद प्रभु ने और महाप्रभु ने स्वप्न में आकर उनको कहा था कि आप वृंदावन जाकर लोकनाथ गोविंद स्वामी का आश्रय स्वीकार करो और उनसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करो तो ये आते हैं लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में गिरते हैं याचना करते है कि और प्रभु लोकनाथ आप मुझे नरोत्तम दास ठाकुर ने जब अप्रोच किया तो लोकनाथ कहते कि मैं, तो मैं योग्य नहीं हूं किसी और के पास जाओ बड़े बड़े गोस्वामी है ब्रज में बहुत महान महान भक्त है उनसे जाकर दीक्षा ले लो मैं मैं तो एक साधारण व्यक्ति लोकनाथ गोस्वामी से बल्कि ये देने के लिए तत्पर नहीं थे उन्होंने मना किया लोकनाथ गोस्वामी के सप्न में महाप्रभु आते हैं चैतन्य महाप्रभु आकर कहते कि देखो कि ये जो नरोत्तम है कोई साधारण नहीं है वो आगे चलकर इस आंदोलन का प्रचार करेगा और ये ऐसा कीर्तन करेगा कि उसके कीर्तन को सुनके पत्थर और जो सुनकर भी है वो भी पिघल जाएगी ऐसा ये इसलिए उनके गीतों को हम गाते हैं तो अभी भी जो हृदय है हमारा चाहे समझ में आए ना आए वो सॉन्ग बंगाली गीत लेकिन फिर भी हृदय पर कितना गहरा प्रभाव होता है उन गीतों का हमारा हृदय द्रवित होने लगता है तो दास ठाकुर ने कहा कि मैं उनके शेल्टर लेके रहूंगा और ठाकुर राजकुमार थे लेकिन इस आचार्य के उन्होंने सब प्रकार से सेवा की उन्होंने फिर सोचते थे कि कैसे मैं इनको अप्रोच करूं तो लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह जब अपना मॉर्निंग मल त्याग करने के लिए जाते थे उस समय जिस स्थान पर वो अपना शौच आदि करते थे लोकनाथ गोस्वामी झाड़ियों के बीच में उस स्थान में जाकर नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान को साफ करते थे झाड़ू लगाते थे फ्रेश मिट्टी वहां रख देते थे और वो झाड़ू को लेकर अपने छाती में लगाकर कर नरोत्तम दास ठाकुर रोते थे हे हे प्रभु प्रभु लोकनाथ लोकनाथ आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए आप मुझे अपना आश्रय प्रदान कीजिए क्योंकि आपका आश्रय प्राप्त करके ही मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ तो ऐसे रोज रो, रो रोते रहते थे तो ये लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि मैं रोज एक स्थान में शौच क्रिया करने जाता हूँ रखी होती है तो उन्होंने सोचा कौन ये कार्य कर रहा है कौन ऐसी मेरी तुच्छ सेवा कर रहा है कितनी एक प्रकार से तुच्छ सेवा है देखो लेकिन नरोत्तम दस ठाकुर तत्पर हो जाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी छाड़ियों के बीच में छुपकर देखते हैं कि वहाँ कौन है नरोत्तम दस ठाकुर हैं जो इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं लोकनाथ गोस्वामी गद गद हो जाते हैं और कहते हैं कि नरोत्तम आ जाओ अभी यमुना में स्नान करो उनकी दीक्षा का वर्णन हम बहुत विस्तृत रूप से आया है ग्रंथ में कहते कि लोकनाथ के जाओ अभी यमुना में स्नान करो स्नान करके आकर विनोदीलाल के सामने बैठो आ, वहां राधा विनोद के सामने उनको बिठाते हैं आ, और ये बैठ जाते हैं पहले तो क्या करते हैं कहते एक साल देखूंगा आ, उनको निर्धारित नाम जब करने के लिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को जैसे इस में भी एक दो साल लगाते हैं आपको कि इतने सोला माला करो नियमों का पालन करो मंदिर आओ प्रोग्राम सेटिंग करो और फिर दीक्षा के लिए अप्रोच करो तो उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर को कहा एक साल तक तुम हाँ सिक्सटी फोर करो एवरीडे और कहा ये ये ग्रंथ पढ़ो स्पेसिफिकली बोला था भक्ति रसाम सिंधु पढ़ो रूप गोस्वामी आदि का एक ग्रंथ बोला था उनको नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल नाम जब करते हैं है, और फिर उनको राधा विनोद नरो लोकनाथ गोस्वामी ने एक शिष्य बनाया लेकिन उस एक शिष्य ने क्या किया सारे जगत को प्रकाशित किया इतना प्रचार कर दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने कि हजारों हजारों लोग के शरणागत हो गए इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे मुझे मुझे कोई हजारों हजारों नहीं नहीं चाहिए लाखों आनुया, लाखों के लिए मैं भूखा तो एक चंद्र चाहिए हा? जो क्या करेगा सारे अंधकार को दूर करेगा हाँ वो कहते हैं एक चंद्र तमो हंति ना सहस कि एक चंद्रमा सारे अंधकार को दूर करने में सक्षम है हजारों हजारों तारों की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ने भी यही किया कि मैं मेरा इतना जो प्रयास है इससे एक शुद्ध भक्त बन जाए कोई तो मैं समझू का मैंने जितना कष्ट उठाया है वो क्या हो गया है सफल हो गया है एक शिष्य बना हुआ भागवतम के एक तात्पर्य में जब ध्रुव महाराज का वर्णन आता है जब ध्रुव महाराज आध्यात्मिक लोग जा रहे थे तो एक आध्यात्मिक वैकुंठ विमान में बैठे थे तो ध्रुव महाराज ने कहा उन विष्णु दूतों को कि अरे मेरी माता कहा है तो विष्णु दूत ने कहा देखो दूसरा विमान आपकी मां को भी ले जा रहा है क्योंकि आपके भक्ति के कारण आप इतने महान भक्त बने हो तो उसके तात्पर्य में प्रभु पा हैं मुझे भी ऐसा कोई मेरा शिष्य होना चाहिए जो मुझे भी क्या करे अपने साथ भगवत विनम्रता हाँ जिन्होंने पूरे संसार को तार दिया लेकिन फिर भी ऐसे आचार्य के हृदय में ऐसे विनम्रता का भाव यही महत आचार्यों का गुण होता है तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी विशेष विशेष आचार्य है चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय पार्षद है राधा कृष्ण की लीला में मंजूलाली सखी है जिनके लिए स्वयं भगवान ब्रज में राधा विनोद के रूप में प्रकट हो जाते हैं हाँ तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर प्रभुपाद का जो आंदोलन है हाँ उसमें कुछ ना कुछ छोटी सेवा करने का प्रयास करो और क्या करूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे नाम का सदैव उच्चारण करता रहूं और यही वास्तव में विशेष सेवा है इन के लिए तो आप सब से मैं निवेदन करूंगा कि इतना सुंदर ये मंदिर है जहां वैष्णोगण सदैव राधा विनोद की सेवा करते हैं तो कोई एक डिवोटी हाँ प्रभु जी आ जाएंगे आपके पास उत्तर या लेके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि हम यहाँ राधा विनोद की सेवा में प्रदान कर सकें राधा विनोदी लाल के श्री लोकनाथ गोस्वामी के पिताई गौर प्रेमानंदे